रे घर आई मेरे घर आई एक नन्ही परी एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई ओ, ओ, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी एक नन्ही परी उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल गुनगुनाई बहार दिखकर उसको जी नहीं भरता चाहे देखूं उसे हजारों बार चाहे देखूं उसे मस्कार हमने एक बात कही मैं आज आपका स्वागत है और आप सभी ने शायद सुना होगा एक शब्द है जो कि मैंने बहुत जमाने पहले शायद सुना है उसको कुछ कहते हैं कुछ अवसाद मतलब वो होता है कि कोई कार्यक्रम या उत्सव या विवाह या कोई भी ऐसा बड़ा उत्सव मनाने के बाद जो एक खालीपन हो जाता है उसका कुछ नाम है उसको शायद उत्सव अवसाद अवसाद या ऐसा कुछ कहा जाता है तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सवा एपिसोड करने का तो बहुत उत्साह था बहुत जमाने से उस सौवा एपिसोड का इंतजार कर रहा था उसके लिए तैयारी कर रहा था सोच रहा था और बातें कर रहा था उसके बारे में मगर सोवा एपिसोड आया और चला भी गया अब सवाल ये उठा कि भाई वो तो खत्म हो गया अब उसके बाद क्या मैं आपको सच बताता हूं कि मेरी जिंदगी में ये सवाल अक्सर उठता रहा है कि यानी आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया और वो लक्ष्य मान लीजिए भगवान करे कि ऐसा ही होता रहा हो कि वो पूरा हो गया हो अब मेरे पास सबसे बड़ा सवाल यह होता था कि जब वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब क्या होगा तो साहब आज इत्तेफाकन वही एक एक सुबह कहूं दोपहर कहूं शाम कहूं पता नहीं आप कब सुन रहे हैं वही एक समय फिर से आ गया है तो चलिए बातें शुरू करते हैं अपनी और आज आपसे बात करने के लिए मैंने एक थोड़ा विवादास्पद विषय चुना है आपने गाना तो सुन ही लिया होगा नन्ही कली का स्वागत तो भैया नन्ही कली का स्वागत फिल्मी गाने में तो हो गया मगर क्या वास्तविक जीवन में भी नन्ही कली का स्वागत होता है आ, मैं इस पर अलग अलग विचार रखने वाले लोगों से मिलता रहा हूं और उनसे बातें भी हुई हैं मगर उसी के साथ में आपको एक बात बताऊं अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ अपने जो कि नेत्रविहीन यानी कि क्या बोलते हैं उनको विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए मैं कुछ किताबें पढ़ता हूं तो उनमें से एक किताब में सुजाता भट्ट की सुजाता भट्ट को एक कवियत्री है उनकी एक कविता पढ़ने का मौका मिला आ, मैं आपको उसकी कुछ लाइनें आपको भी सुनाता हूं उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे इस कविता का शीर्षक है वॉइस ऑफ दी अनवॉन्टेड गर्ल मदर आई एम द वन you sent away when the doctor told you i would be a girl in the end they had to give me an injection to kill me before i died i heard the traffic rushing outside the monsoon slash the wind sulking through your beloved mumbai i could have clutched the neon blue no one wanted no one wanted to touch me except later in the autopsy room when they knew my mouth would not search for anything and my head could be measured and bent cut apart i looked like a sliced pomegranate the fruit you never touched mother i am the one you sent away वेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल योर सेकेंड गर्ल नेटी का स्वागत क्यों नहीं करते बेटों का ही स्वागत करते हैं क्यों क्या इसलिए कि अपनी पकी उम्र में सहारे की तलाश तो आज का मेरा सवाल उस सहारे की तलाश के बारे में है हम सभी ने आज की दुनिया में जो मेरी आयु में हो चुक, आ चुके हैं या जो मुझसे थोड़े बड़े हैं या जो मुझसे अभी थोड़े कम आयु के भी हैं हम सभी ने एक शब्द वृद्धाश्रम अक्सर सुना है वृद्धाश्रम शब्द के अनेक पर्यायवाची वाची है असिस्टेड लिविंग ओल्ड पीपल होम और क्या है और अब इन सब शब्दों का मतलब क्या है बुढ़ापे का सहारा तो ये सहारा क्या बेटियों से नहीं मिलता केवल बेटों से मिलता है तो अब मैं इस सवाल पे नहीं जा रहा हूं कि ये सहारा कहां से मिलता है मैं जा रहा हूं वृद्धाश्रम के शब्द के ऊपर जब भी हम वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते हैं तो हमेशा उसके साथ एक खेद एक अवसाद एक पछतावा, एक रिग्रेट, एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा होता है कि हम व, मतलब जो वृद्धाश्रम जा रहे होते हैं वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं जो वृद्धाश्रम में रह रहे होते हैं उनसे भी अक्सर कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन सुनने को मिल जाता है और सच बात तो यह है कि कभी कभी तो बच्चे अपने अपने परिवार के जो वृद्धजन है या जो बड़े लोग हैं उनको वृद्धाश्रम में भेजते हैं तो उनके पास भी उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन है मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वृद्धाश्रम में जाने का निर्णय लिया तो हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने हमको बताया कि साहब वो एक वृद्धाश्रम यानी कि मैं उसको एसेस्टेड लिविंग या ओल्ड एज होम नहीं कह रहा हूं क्योंकि नाम तो शायद उसका वैसा ही कुछ है मगर मैं वृद्धाश्रम केवल एक टॉपिकल सेंस में उसका नाम इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो वहां जाते हैं जहां पर वो बताते हैं कि साहब एक बहुत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी वहां रहते हैं जिनके बच्चे विदेशों में कार्यरत हैं और वो पति पत्नी उनके पास अपना एक अच्छा मकान था बंबई में वो अपना मकान वकान बेच करके उस वृद्धाश्रम में चले गए हैं क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हमको यहां रहना हमारे लिए उचित होगा क्योंकि हमें सहारे की जरूरत पड़ेगी और वो सहारा हमें यहां पर मिल सकेगा उसी प्रकार से हमारे एक पड़ोसी अभी वो भी एक वृद्धाश्रम में गए रहने के लिए और चूंकि वो हमारे साथ मतलब हमारे पड़ोस में कई वर्षों से रह रहे थे तो उनसे थोड़ी निकटता भी हो गई थी और उनसे जाने के पहले भी काफी समय तक वाद विवाद विचार विमर्श होता रहा तो उनसे अभी भी बातें होती हैं क्योंकि उनको अभी गए हुए एक माह भी नहीं हुआ है तो उन्होंने जो सबसे बड़ी बात बताई उन्होंने बताया कि फिजिकल कंफर्ट्स बहुत है मैं मतलब वो जिस वृद्ध आश्रम में गए हैं वहां पर उनको फिजिकल कंफर्ट से दे आर पेइंग फॉर इट वो उसके लिए कुछ भुगतान कर रहे हैं जो कि उनकी पेंशन के अंदर है एसी है फ्रिज है वॉशिंग मशीन है यानी कि जो सुविधाएं कल्पना की जा सकती हैं, वो है और खाना पीना तो ऑफ कोर्स है ही और खाने पीने में सुबह दोपहर शाम हर समय कुछ परिवर्तन होता है जो कि नॉर्मली जब आप रहते हैं घरों में तो शायद आप हर दिन तो कुछ अलग भोजन नहीं बनाते अरे भाई अगर बाजार में आलू गोभी बैंगन टमाटर मिल रहा है तो आलू गोभी बैंगन टमाटर ही बनेगा ना उसके अलावा कहां कुछ बनता है और पत्नी को यानी कि जो महिला है उस घर की वो कहती है कि साहब हमको गर्म खाना मिलता है जो कि शायद गर्म रोटी पत्नी को मिले ऐसा तो शायद ही कभी किसी परिवार में होता होगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं नहीं होता होगा मगर ऐसा कठिन है तो उनको फिजिकल कंफर्ट्स है वो अपने फिजिकल कंफर्ट्स को लेकर के बहुत उत्साहित है फिर हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने वृद्धाश्रम की कमियां खामियां गिनानी शुरू की उन्होंने खामियां ये गिनाई कि साहब वृद्धाश्रम होने के नाते हमको यहां पर प्यार नहीं मिलता है अब सवाल यह है कि परिवार का प्यार नहीं मिलता है या मिलता है यह तो एक बहुत ही सब्जेक्टिव सी बात है बहुत ही सब्जेक्टिव सा विषय है जिसको उठाया जा सकता है मेरी पत्नी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी नमस्कार तो वृद्धार्श्रम में प्यार मिल रहा है अपनापन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये तो गिवन टेप टेक वाली बात नहीं होगी हम प्यार देंगे तो हमें प्यार मिल ही जाएगा क्योंकि हमारा दिया हुआ प्यार इस वातावरण में इस दुनिया में घूम रहा है और वो हमें कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा हो सकता है हमने जिसको दिया हो जिसके प्रति प्रेम दर, दर्शाया हो प्रदर्शित किया हो वो ना दे कोई और दे दे कहीं और से मिल जाए ये मेरा विचार है और इससे सहमत होने की जरूरत नहीं है मगर हाँ प्यार की कमी भी एक कारण होती है ओल्ड एज होम जाने के लिए प्यार अपनापन सहानुभूति इसकी कमी प्लस मेरे ख्याल से शारीरिक अशक्तता यानी कि हम अपना घर पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं आज कल ना कर पाए तो वो असमर्थता और हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते हैं तो हम डिसीजन ले लेते हैं कि भाई चलो हम वहाँ चल के रह लेते हैं अगर कोई कायदे की जगह मिली हम चले गए वहां जाके अगर हमने हमें कोई जगह मिल गई हम चले गए पहुंच गए वहां जाके अगर हमने वहां पे जो लोग हमारे साथी मिलते हैं नए दोस्त मिलते हैं उनसे दोस्ती करने की कोशिश की उनको प्यार देने की कोशिश की या उनमें से ही किसी ने आगे बढ़कर हम लोगों का हाथ थाम लिया और प्यार दिया और आगे मतलब वहां के बारे में चूंकि नई जगह होगी तो हमें बताया समझाया रास्ता दिखाया और बाकी लोगों से दोस्ती कराई तो धीरे धीरे क्या हम नए माहौल में उस नए परिवेश में प्यार से रम नहीं जाएंगे बस नहीं जाएंगे बस जाएंगे रम जाएंगे ये वो प्यार है जो हमें किसी से भी बांध देता है कहते हैं ना कि पशु पक्षी भी प्रेम को समझते हैं हम तो इंसान हैं तो हम तो समझेंगे ही तो प्यार नहीं मिलता है या प्यार की कमी है ठीक है आ, इस मामले में हम हमें ये लगता है कि शायद हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा कि प्यार की कमी है तो कहीं ऐसा तो नहीं हमने देने में कमी की है। बट ओल्ड एज होम में जाके रहना सचमुच में एक बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन है हम लोग के जिन मित्र पड़ोसी लोग यहाँ से गए हैं उन्होंने इस चैलेंज को इस बड़े बहादुरी से स्वीकार किया है और वहां जाके वो खुशी खुशी उन्होंने उस नए माहौल में अपने आप को ढालने का काम शुरू कर दिया है एंड देआर हैप्पी नाउ वो खुश हैं अच्छे हैं और हम जब उनसे बात करते हैं उनका हाल चाल लेते हैं तो हमें सचमुच में संतोष होता है कि वो प्यार के माहौल में देखभाल के माहौल में सुकून और शांति के साथ वहां रह रहे हैं मगर यहां पर मेरा एक प्रश्न यह है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम एसिस्टेड लिविंग इसके लिए एक स्टिग्मा क्यों है आखिरकार हम या हमारे जैसे या जो भी वहां जा रहे हैं वे लोग किसी मजबूरी के तहत जा रहे हैं या स्वेच्छा से जा रहे हैं सवाल यह है देखिए साहब यहां पर मेरा एक मेरा अपना टेक इस पर केवल इतना है कि ओल्ड एज होम रहने के लिए एक जगह हो सकती है यानी कि इट कैन बी एन ऑल्टरनेटिव टू योर फ्लैट और हाउस और इंडिपेंडेंट हाउस और व्हाट बट ओल्ड एज होम शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए हॉस्पिस वेयर यू गो टू एंड योर लाइफ जिसको आप मुक्तिधाम मत समझने का प्रयास करिए तो ओल्ड एज होम का कुछ पॉजिटिव है अब इसका मतलब क्या हुआ मुक्तिधाम का मतलब क्या है मुक्तिधाम का नाम भी मेरे ख्याल से हमारे सभी मित्रों ने सुना होगा वाराणसी में एक एक घर है जो किसी संस्था ने बनवाया हुआ है और जहां पर कि शायद 25-30 कमरे हैं और जहां पर कि वे लोग जो कि अपने जीवन से मतलब जिनके जीवन में निराशा आ चुकी है कि अब वो उनको ऐसी बीमारी है कि वो ठीक नहीं हो सकते वो वहां जाकर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने के लिए रहते हैं और काशी में ऐसे मुक्तिधाम ये तो एक स्थल है जिसका, जिसका जिक्र अक्सर आ चुका है आपको सोशल मीडिया में और फिल्म वगैरह में भी मगर ऐसे अनेक स्थान हैं मेरा विचार यह है कि यदि हमने वृद्धाश्रम को ऐसा मुक्ति स्थल समझ लिया है तब वृद्धाश्रम जाना वास्तव में स्टिग्मा है परंतु यदि वहां जा करके आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अब सवाल यह है कि कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस बात पर भी मेरी अपने अनेक मित्रों के साथ इंडिविजुअल बहस मुबासा सब हो चुका है और मैं यहां पर भी इस विषय को जानबूझकर इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस पर मैं चाहता हूं कि एक चर्चा हो और वो चर्चा हम लोग आपस में करें चर्चा के लिए मैं आपको बता दूं हमारा ट्विटर हैंडल है एट हमने एक बात कही एच यू एम एन E के बी डबल A T K A H I आप अपने विचार वहां पर डेफिनेटली दीजिए और मैं अगले अंक में या उसके अगले अंक में इन पर अपने आपके आप विचारों को सामने जरूर लाऊंगा तो अब सवाल यह उठता है कि अगर हम वहां जाकर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी के लिए अपने ग्रुप के लिए अपने समुदाय के लिए अपने परिवार के लिए तब तो वहां जाना उचित है परंतु केवल वहां जाकर अंत का इंतजार करना मेरे विचार से यह एक एक फ्रूटफुल जिंदगी यानी कि एक ऐसी जिंदगी को बर्बाद करना है जो कि अभी समाज को कुछ दे सकती आखिरकार हमको जीवन मिला क्यों है हमको जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम बैठकर राम, राम राम राम राम राम राम करते रहे या पैसा पैसा पैसा पैसा पैसा करते रहे जीवन तो इसलिए मिला है ना कि जब तक आप समाज से कुछ लेते रहे तो अब जब आपका मौका आया है जब आप कुछ दे सकते हैं तो दे दीजिए ना भाई अब आप सवाल यह पूछ सकते हैं सीधे सीधे कि अरे भाई तो क्या दे दे क्या करने चले जाएं? अरे यार क्या करने चले जाएं? ये तो आपको ढूंढना है इसका कोई कोई ऐसा समाधान कोई ऐसा सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता जो मैं आपको सुझाऊंगा आखिरकार आपने अपनी नौकरी किया अपने काम किए वहां तो मैं तो आपको सलाह देने नहीं आया आपने अपने रास्ते खुद चुने <laughs> नहीं नहीं बुरा मत मानिएगा मैं ये अपने से ही कह रहा हूं मैं आपसे नहीं कह रहा हूं जो भी बातें मैं आपसे करता हूं ना सच बात यह है कि ये मेरी लाउड थिंकिंग ज्यादा होती है और बातें कम होती है मैं ये लाउड थिंकिंग अपने लिए कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि मैं क्या करूं क्या कर सकता हूं कभी कभी तो सच बताऊ आपको मुझे तो परेशानी ये हो जाती है कि मैं समाज को आगे बढ़ के कुछ देने की कोशिश करता हूं और समाज उसको पलट के मेरे ही दरवाजे पर रख देता है जैसे जैसे मैंने लोगों से कहा कि साहब बताइए हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या कोई बीमार हुआ उसके लिए कुछ ला सकते हैं कुछ बाजार से लाना है कुछ करना है तो साहब लोगों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया भाई आप भी तो बूढ़े हो गए आप बताइए आपको कोई मदद की जरूरत है क्या यार हमें तो हंसी आने लगी कि भाई एक तरफ तो हम हम कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तो हमारी ही अक्षमता समझकर अच्छा फिर दूसरी बात क्या होती है कि जहां आपने समाज में मदद करने की कोशिश किया लोग समझते हैं कि आप किसी पद के चक्कर में ये कर रहे हैं या आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है तो भैया ये भी साफ साफ बताना पड़ेगा कि भैया आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं अरे मैं तो आपको सही बताता हूं कभी कभी तो मैं अपनी बिल्डिंग में नीचे टहलने जाता हूं तो वहां पर यदि कोई बच्चा गिर गया होता है और मैं उसे उठाने का प्रयास करता हूं तो भी आ, ब, मतलब मैं आपको सच बताऊं तो लोग मुझे संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि भैया ये क्यों उस बच्चे के पास जा रहा है ये तो इसके बच्चे तो हैं नहीं अभी यहां सवाल ये है कि भाई आप किसी को नमस्कार भी करते हैं तो वो भी आपको संदेह की दृष्टि से देखता है मैं आपको सच बताऊ नीचे हम एक साहब हमारे बिल्डिंग में नीचे मतलब मैं सातवें माले पर रहता हूँ तो वॉक करने के लिए नीचे जाता हूँ तो नीचे गया एक बार एक आध लोगों से नमस्कार कर लिया ऐसे ही जो भी अपने जैसे सफेद बाल वाले दिखाई पड़े या सच पूछे तो बगैर बाल वाले भी जो दिखाई पड़े और देखने में थोड़ा चेहरे पर झिर्रियां उर्रिया नजर आई तो नमस्कार कर लेता था अब भैया एक साहब ने तो मुझे रोककर पूछ लिया आप है कौन भाई उन्हें लगा कि ये कोई बाहर का आदमी आया है जो कि यहां पर दुआ सलाम कर रहा है खैर साहब तो छोड़िए उसको भाई ये बात हम ये कर रहे थे कि यार हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं क्या अब यहां पर आज की तारीख में हम लोग जो वृद्धाश्रम नहीं गए हैं हम क्या कुछ कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि आज वृद्धाश्रम तो नहीं गए परंतु जिन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत है यानी कि वे वृद्ध जो आ, मेरी पत्नी के शब्दों में जिनके अंदर शक्ति की कमी हो गई है क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो साहब मैंने मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने तो यह तय किया है कि मैं शीघ्र ही शीघ्र से मतलब ऐसा नहीं कि आज कल मैं करूंगा मगर जल्दी ही करूंगा मैं एक लिस्ट बनाने का प्रयास करूंगा जो कि मेरे जहां मैं रहता हूं यहां पर 650 फ्लैट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन 650 फ्लैट्स में पता करने की कोशिश करूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि हमारी तरह के मतलब अ, अरे यार जो समझ बूढ़े हो रहे हैं वो है जो अकेले वृद्ध लोग रह रहे हैं हाँ जो अकेले देखिए इन्होंने थोड़ी सभ्यता की भाषा में कह दिया कि हाँ बोलिए बोलिए आप बताइए <laughs> नहीं नहीं जो लोग अकेले रह रहे हैं और उनको मैनेज करने में डेली के काम में रोज दैनंदिन जो काम होते हैं अपने उसमें कुछ कठिनाई आ सकती होगी वो कह नहीं पा रहे हैं खुल के नहीं कह सकते आप अपनी कमजोरी को व्यक्त नहीं करना चाहते हैं तो लोगों को आगे बढ़ के मदद पहुंचा अगर, का अगर आप उनसे खुद ही पूछ लीजिए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए हो सकता है कि किसी को स्टैंप मंगवाने हो हो सकता है कि उन्हें कोई लेटर पोस्ट करवाना हो हो सकता है किसी व्यक्ति को बैंक साथ जाने के लिए किसी की आवश्यकता हाँ। हो सकता है किसी को टैक्सी बुक कराने के लिए जरूरत हो हाँ। तो मैं अपने दिल में मैंने तय किया हुआ है कि मैं आज आपसे आज आपसे बात करते समय मुझे ये विचार पक्का हो रहा है दृढ़ हो रहा है कि हम एक डेटा बेस तैयार करें ऐसे लोगों का और उसके बाद आगे बढ़कर उनसे पूछें प्रतिदिन फोन करने में आजकल कर तो फोन की कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है तो वो उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपको आज कोई आवश्यकता है क्या और ऐसा करके शायद हम अपने लिए एक सुखद भविष्य की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आज हम करेंगे तो शायद आगे कोई और हमारे लिए भी करेगा जब हमें आवश्यकता होगी क्या कहती हैं आप नहीं नहीं जरूर हम जो देंगे वो तो हमें मिलेगा ही ना जैसे आपने कहा देगा? कि प्यार दीजिए और प्यार मिलता रहेगा अब यहां पर केवल एक बात और बता दू कि अपने परिजनों का प्यार देखिए प्यार में कोई शर्त नहीं होती मैंने अभी फेसबुक में एक अपने मित्र की बेटी का एक पत्र पढ़ा जो कि उन्होंने अपनी बेटी का पत्र बेटी ने अपनी दादी को लिखा था वो दादी जिनको कि उसने देखा भी नहीं था परंतु वो दादी के कमरे में जाकर कुछ दिनों रही केवल इसलिए कि दादी उस कमरे में रहती थी तो उस कमरे में हर कोने हर ताक में हर दीवार में हर खिड़की में उसको दादी किस तरह से उसको देखती होगी वो उसका विचार था और उसने एक बहुत ही प्यारा सा खत लिखा जो कि हमारे मित्र ने फेसबुक पर भी प्रकाशित किया और वो बच्ची मैं उसको वास्तव में वो बच्ची किसी जमाने में जब वो कक्षा दो या तीन में पढ़ती थी तो वो हमारे घर पर बंबई में पढ़ने के लिए भी आया करती थी तो मेरी नजर में तो वो छोटी सी बच्ची अदिति वो छोटी बच्ची ही है परंतु अब उसका लेखन चमत्कारी है उसने अपनी भावनाएं जितनी अच्छी तरह से उकेरी है कागज पर मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता मगर मैं यही कहूंगा कि बच्चों से बच्चों के बच्चों से मिलने वाला प्यार अनकंडीशनल होता है आप कहीं भी रहे वह प्यार आपको मिलेगा और यदि आपने प्यार दिया है तो प्यार मिलने में कोई कमी मत समझिएगा हो सकता है कि कभी वो ये सब आपसे कह पाए और हो सकता है कि कभी वो उसको शब्दों में व्यक्त न कर पाए हमारे जैसे लोग भी हैं जो कि कभी भी अपने मां और बाप से ये नहीं कह पाए कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम करते थे मगर हम कभी शब्दों में ना कह पाए वो लोग तो चले भी गए पिताजी बेचारे तो 90 साल तक कर इंतजार करते रहे हमने नहीं कहा हम इसमें कोई गर्व नहीं महसूस कर रहे मगर हम सोच रहे हैं कि हमने कितनी बड़ी चीज मिस कर दिया मगर शायद उसके बदले में मेरी बेटियों ने और उन्होंने यह बात इतनी बार उनसे कही कि शायद उनको ये मेरी कमी महसूस ना हुई हो अब सवाल यह है कि ये अगर आप वृद्धाश्रम जाएंगे भी तो ये प्यार कहीं कम नहीं होगा वृद्धाश्रम जाना जो है वो कभी प्यार की कमी को नहीं दर्शा रहा है वृद्धाश्रम जाना केवल ये दर्शा रहा है कि शायद हम ये एहसास कर रहे हैं कि अभी हमारे बच्चे इस वक्त हमारी उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएंगे जिनको जिनके हमें आवश्यकता है आप कुछ कहना चाहते हैं वो निभाना चाहते हैं मगर हम नहीं चाहते हैं कि वो ये जिम्मेदारी अभी उठाएं अभी वो भी जी ले अपनी भरपूर जिंदगी और कोई गिला नहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सुखी रहें आनंद से रहें मगर वो कष्ट में ना पालें कि माँ बाप वृद्धाश्रम में ओल्ड एज होम में या असिस्टेड लिविंग में जाके रह रहे हैं तो क्या असिस्टेड लिविंग के नाम से स्टिग्मा हटा दिया जाए तो वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके विचार से हाँ। दोस्तों मैं आपका विचार भी जानना चाहूंगा कि आपका क्या, क्या कहना है वृद्धाश्रम जाना क्या किसी भी हालत में स्टिग्मा रहित हो सकता है अपनी बात बताइएगा साहब और देखिए हम तो यही कहेंगे बात करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगी तो आज के लिए मैं आपके समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपके विचारों की प्रतीक्षा करूंगा और हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे ये तो हमने एक बात कही अब आप भी दो बातें कह दीजिए चलते हैं नमस्कार नमस्कार मैंने पूछा उसे कौन है तू हंस के बोली के मैं हूँ तेरा प्यार मैं तेरे दिल में थी हमेशा से घर में आई हूँ आज पहली बार मेरे घर आई ओ मेरे घर आई एक नंधी परी एक नन्धी परी